परिपूर्ण प्रेम और आनंद में मिलते हैं तो वो मिलन एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है फिर उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है वो मिलन फिर कामुक नहीं है वो मिलन शारीरिक नहीं है वो मिलन इतना अनूठा है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी योगी की समाधि उतना ही महत्वपूर्ण है वो मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती है और उतना ही पवित्र है वो कृत्य क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है और जीवन को गति देता है लेकिन तथाकथित धार्मिक लोगों ने तथाकथित झूठे समाज ने तथाकथित झूठे परिवार ने अब तक यही समझाने की कोशिश की है कि सेक्स काम यौन अपवित्र है घृणित है हद पागन की बातें अगर यौन घृणित है और अपवित्र है तो सारा जीवन अपवित्र हो गया और घृणित हो गया अगर सेक्स पाप है तो सारा जीवन पाप हो गया पूरे जीवन कंडेम्ड हो गया और अगर जीवन ही पूरा कंडेम्ड हो जाएगा तो कैसे प्रसन्न लोग उपलब्ध होंगे कैसे प्रेम करने वाले लोग उपलब्ध होंगे कैसे सच्चे लोग उपलब्ध होंगे जब जीवन ही पूरा का पूरा पाप है तो सारी रात अंधेरी हो गई अब इसमें प्रकाश की ग्रहण कहां से लानी पड़ेगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं एक नए मनुष्यता के जन्म के लिए सेक्स की पवित्रता सेक्स की धार्मिकता स्वीकार करनी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जीवन उससे जन्मता है परमात्मा उसी कृत से जीवन को जन्माता है और परमात्मा ने जिसको जीवन का शुरुआत बनाया है वो पाप नहीं हो सकता लेकिन आदमी ने उसे पाप कर दिया है जो चीज प्रेम से रहे थे वो पाप हो जाती है जो चीज प्रेम से सुन है वो पाप हो जाती है आदमी की जिंदगी में प्रेम नहीं रहा इसलिए सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई सिर्फ यौन रह गया वो यौन पाप हो गया वो यौन का पाप नहीं है वो हमारे प्रेम के अभाव का पाप है और उस पाप से सारा जीवन शुरू होता है फिर ये बच्चे पैदा होते फिर ये बच्चे जन्मते और स्मरण रहे जो पत्नी अपने पति को प्रेम की है उसके लिए पति परमात्मा हो जाता है शास्त्रों के समझाने से नहीं होती ये बात जो पति अपनी पत्नी को प्रेम किया है उसके लिए पत्नी भी परमात्मा हो जाती है क्योंकि प्रेम किसी को भी परमात्मा बना देता है जिसकी तरफ मेरी आंख प्रेम से उठती है वही परमात्मा हो जाता है परमात्मा को कोई और अर्थ नहीं है प्रेम की आंख सारे जगत में धीरे धीरे परमात्मा को देखने लगती लेकिन जो एक में ही नहीं देख पाता वो सारे जगत में देखने की बातें करता और वो बातें झूठी हैं उन बातों का कोई आधार और अर्थ नहीं है रामन मुझे में गए थे और उस गाँव में एक युवक उनके पास आया और कहने लगा मुझे परमात्मा को पाना है रामानुज ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा तूने कभी प्रेम किया वो युवक कहने लगा प्रेम ऐसी सांसारिक बातों से मैं हमेशा दूर रहा हूं। मैंने कभी कोई प्रेम नहीं किया मुझे तो परमात्मा को पाना है रामानुज ने कहा थोड़ा सोच के देख कभी किसी को प्रेम किया हो किसी को भी उसने कहा आप क्यों प्रेम की बातें कर रहे हैं मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया मुझे तो परमात्मा को पाने का रास्ता बताई रामानुज की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा मेरे बेटे तू तो किसी और के पास जा मैं तुझे परमात्मा का रास्ता न बता सकूंगा क्योंकि जिसने कभी एक को भी प्रेम नहीं किया उसके जीवन में परमात्मा की कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती क्योंकि प्रेम के ही क्षण में पहली दफा कोई व्यक्ति परमात्मा हो जाता है वो पहली झलक है प्रभु की फिर तो उसी झलक को आदमी बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है एक दिन तो वो झलक पूरी हो जाती सारा जगत उसी रूप में रूपांतरित हो जाता है लेकिन जिसने पानी की बूंद नहीं देखी वो कहता है मुझे सागर चाहिए वो कहता है पानी की बूंद को मुझसे कोई मतलब नहीं पानी की बूंद का मैं क्या करूंगा मुझे तो सागर चाहिए हम कहेंगे कि तूने पानी की बूंद भी नहीं देखी पानी की बूंद भी नहीं पा सका और सागर पानी चल पड़ा है तो तू पागल क्योंकि सागर क्या है पानी की अनंत बूंदों का जोड़ है परमात्मा क्या है प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़ है तो प्रेम की एक बूंद अगर निंदित है तो हो गया पूरा परमात्मा निंदित फिर हमारे झूठे परमात्मा खड़े होंगे मूर्तियां खड़ी होंगी पूजा पाठ होगा सब बकवास होगी लेकिन हमारे प्राणों का कोई अंतर संबंध उससे नहीं हो सकता लेकिन और ये भी ध्यान में रख लेना जरूरी है कि जब कोई कोई स्त्री अपने पति को प्रेम करती अपने प्रेमी को प्रेम करती और प्रेम के कारण उससे बंधती है समाज के कारण नहीं उनका विवाह उनका सहवास प्रेम से निकलता है तो ही वो मां बन पाती है ठीक अर्थों में बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बनता मां बनने का अर्थ बच्चे पैदा करना नहीं बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बन जाता माँ तो कोई तभी बनती है स्त्री और पिता तभी कोई पुरुष बनता है जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया हो जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है अपने प्रेमी को तो बच्चे उसे अपने पति का पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं वो रिबर्क है उसके प्रेमी की वो फिर वही शकले है फिर वही रूप है फिर वही निर्दोष आके जो उसके पति में छिपा था वो फिर प्रकट हुआ है उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो ही वो अपने बच्चों को प्रेम करती बच्चों को किया गया प्रेम पति को किए गए प्रेम की प्रतिध्वनि है प्रेम तो कोई बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता मां बच्चों को प्रेम नहीं कर सकती जब तक तो उसे अपने पति को न चाह पूरे प्राणों से क्योंकि वो बच्चे उसके पति की प्रतिकृतियां हैं वो उसकी प्रति है वो उसकी इकोस है ये पति ही फिर वापस लौट आया है फिर वापस लौट आया है ये नया जन्म है उसके पति का ये पति फिर पवित्र और नया होकर वापस लौट आया लेकिन पति के प्रति अगर प्रेम ही नहीं है तो ये बच्चों के प्रति प्रेम कैसे होगा ये बच्चे उपेक्षित होंगे बाप भी तभी कोई बनता है जब वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी उसे परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है तब बच्चे फिर उसके पत्नी का ही लौटता हुआ रूप है पत्नी को जब उसने पहली दफे देखा था तब वो जैसी निर्दोष थी तब जैसी शांत थी तब जैसी सुंदर थी तब जैसे उसकी आंखें झील की तरह थीं। इन बच्चों में फिर वे आंखें वापस लौट आई इन बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया है ये बच्चे फिर उसी छवि को नया करके आ गए जैसे पिछले बसंत में पौधे खिले थे पिछले बसंत में पत्ते आए थे पौधों पर फिर साल बीत गया पुराने पत्ते गिर गए फिर नई कॉम्पले निकल आई फिर नए पत्तों से वृक्ष भर गए फिर लौट आया बसंत फिर सब नया हो गया है लेकिन जिसने पिछले बसंत को ही प्रेम नहीं किया था वो इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा जीवन निरंतर लौट रहा है निरंतर जीवन का पुनर्जन्म चल है रोज नया होता चला जाता है पुराने पत्ते गिर जाते नए आ जाते जीवन की ये सतत सृजनात्मकता ये क्रिएटिविटी ही तो परमात्मा है यही तो प्रभु है जो इसको पहचानेगा वही तो उसे पहचानेगा लेकिन न माँ बच्चों को प्रेम कर पाती न पिता बच्चों को प्रेम कर पाता और जब माँ और बाप बच्चों को प्रेम नहीं कर पाते तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते तो संलग्न हो जाते उनको दूध मिलता है कपड़े मिलते हैं मकान मिलते हैं लेकिन प्रेम नहीं मिलता और प्रेम के बिना उनको परमात्मा नहीं मिल सकता और सब मिल सकता है रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग करता था उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई झूठी मदर्स बनाई नकली बिजली के यंत्र हाथ पैर उनके बिजली के तारों का उनका ढांचा जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास तो नकली से चिपक गया वो पहले दिन के बच्चे उनको कुछ पता नहीं कि कौन असली है कौन नकली वो नकली मां के पास ले गए उनको पैदा होते से वो जाकर उसकी छाती से चिपक गए नकली दूध है वो दूध उनके मुंह में जा रहा है वो पी लेते हैं दूध वो चिपके रहते हैं वो बंद है। नकली वो हेल्थी रहती बच्चे समझते हैं कि माँ हिल के उनको जला रही ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली मां के पास पाला गया उनको अच्छा दूध दिया गया माँ ने उनको पूरी तरह हिलाया डुलाया मां घूमती है फांती है सब करती है वो बच्चे स्वस्थ दिखाई पड़ते थे फिर वो बड़े भी हो गए लेकिन वो सब बंदर पागल निकले वो सब पागल हो गए वो सब अब नॉर्मल साबित हुए उनको दूध मिला उनका शरीर ठीक हो गया सब ठीक था लेकिन उनका विक्षिप्त व्यवहार हो गया वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ इनको सब तो मिला फिर यह विक्षिप्त कैसे हो गए एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकती वो उनको नहीं मिली प्रेम उनको नहीं मिला और जो उन 20 बंदरों की हालत हुई वो साढ़े तीन करोड़ मनुष्यों की हो रही झूठी मां मिलती है झूठा बाप मिलता है नकली मां हिलाती रहती नकली बा हिलाता रहता है और ये बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं फिर उनको हम कहते हैं ये शांत नहीं होते ये अशांत होते चले जा रहे हैं ये छुरेबाजी करते हैं ये लड़कियों पे एसिड फेंकते हैं ये कॉलेज में आग लगाते हैं बस पे पत्थर फेंकते हैं ये मास्टर को मारते हैं, मारेंगे मारे बिना का कोई रास्ता नहीं अभी थोड़ा थोड़ा मारते कल और ज्यादा मारेंगे और तुम्हारे कोई शिक्षक को, और तुम्हारे कोई नेता और तुम्हारे कोई धर्मगुरु इनको नहीं समझा सकेंगे क्योंकि ये सवाल समझाने का नहीं है ये आत्मा रुग्ण पैदा हो रही है ये रुग्ण आत्मा क्यों पैदा करेगी ये चीजों को तोड़ेगी फोड़ेगी मिटाएगी तीन हजार साल से जो चलती थी बात वो अब क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है सौ डिग्री तक हम पानी को गर्म करते पानी भाप भर के उड़ जाता है निन्यानबे डिग्री तक नहीं उड़ता निन्यानवे की तक पानी बना रहता फिर 100 डिग्री पे भाप बनने लगता 100 डिग्री पे पहुंच गई है आज का पागलपन अब वो भाप बन को उड़ना शुरू हो रहा मत चिल्लाई मत परेशान ये बनने दीजिए भाप और आप उपदेश देते रहिए और आपके साधु संत समझाते रहे अच्छी अच्छी बातें और गीता की टीकाएं करते रहे कुरान पे प्रवचन करते रहे करते रहो प्रवचन टीकाएं और गीताओं पर और दोहराते रहो पुराने शब्दों को ये भाप बननी बंद नहीं होगी ये बाप बन होगी जब जीवन की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि कहीं कोई भूल हो रही कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही और वो कोई आज की भूल नहीं है चार हजार पांच हजार साल की भूल क्लाइमेक्स पे पहुंच गए इसलिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है आज ये प्रेम से रिक्त बच्चे जनते हैं और प्रेम से रिक्त हवा में पाले जाते हैं फिर यही नाटक ये दोहराएंगे दे प्ले मम्मी डेडी वो फिर बड़े हो जाएंगे फिर वो यही नाटक दोहराएंगे वो भी विवाह में बांधे जाएंगे क्योंकि समाज प्रेम को आज्ञा नहीं देता न माँ पसंद करती है उसकी लड़की किसी को प्रेम करे न बाप पसंद करता है उसका बेटा कि किसी को प्रेम करे ना समाज पसंद करता है कोई किसी को प्रेम करे प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए प्रेम तो बाप है प्रेम तो होने नहीं चाहिए वो तो, तो बिल्कुल ही बात योग नहीं है विवाह होना चाहिए फिर प्रेम नहीं होगा फिर विवाह होगा फिर वही पहिया पूरा का पूरा गुम जाए आप कहेंगे कि जहां प्रेम होता है वहां भी कोई बहुत अच्छी हालत तो नहीं मालूम होती नहीं मालूम होगी क्योंकि प्रेम जिस भांति आप देते हैं मौका प्रेम एक चोरी की तरह होता है प्रेम एक सीक्रेसी तरह होता है प्रेम एक अपराध की तरह होता है प्रेम करने वाले डरते हुए प्रेम करते हैं घबराए हुए प्रेम करते हैं चोर की तरह प्रेम करते हैं अपराधी की तरह प्रेम करते हैं और सारा समाज उनके विरोध में सारे समाज की आंख उन पर तो लगी हुई सारे समाज के विद्रोह में वो प्रेम करते हैं ये प्रेम भी स्वस्थ नहीं है प्रेम के लिए स्वस्थ हवा नहीं इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते प्रेम के लिए समाज को हवा पैदा करनी चाहिए मौका पैदा करना चाहिए अवसर पैदा करना चाहिए प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए प्रेम की तरफ बच्चों को विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि वही उनके जीवन का आधार बनेगा वही उनके पूरे जीवन की केंद्र बनेगा उसी केंद्र से उनका जीवन विकसित होगा उसकी कोई बात नहीं उससे हम दूर खड़े रहते आंख बंद किए खड़े रहते हैं न मां बच्चों से प्रेम की बात करती है न बाप न कोई उन्हें सिखाता कि प्रेम जीवन का आधार है न उन्हें कोई निर्भय बनाता कि तुम प्रेम के जगत में निर्भय होना न कोई उनसे कहता कि जब तक तुम्हारा किसी से प्रेम ना हो तब तक, तक तुम विवाह मत करना क्योंकि वो विवाह गलत होगा झूठा होगा पाप होगा वो सारी क्रूपता की जड़ होगा और सारी मनुष्यता को पागल करने का कारण होगा तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं अगर मनुष्य जाति को परमात्मा के निकट लाना है तो पहला काम परमात्मा की बात मत करिए मनुष्य जाति को प्रेम के निकट ले आइए जरूर जोखिम के काम है न मालूम कितने खतरे हो सकते समाज की बनी बनाई व्यवस्था में न मालूम कितने परिवर्तन करने पड़ सकते लेकिन मत करिए परिवर्तन तो ये समाज अपने ही हाथ मौत के किनारे पहुंच गया है ये मर जाएगा ये बच नहीं सकता प्रेम से रिक्त लोग ही युद्धों को पैदा करते हैं प्रेम से रिक्त लोग ही अपराधी बनते हैं प्रेम से रिक्तता ही क्रिमिनलिटी की जड़ है और सारे दुनिया में अपराधी फैलते चले जाते हैं जैसा मैंने आपसे कहा जैसा मैंने ये कहा कि अगर किसी दिन जनन विज्ञान पूरा विकसित होगा तो हम शायद पता लगा पाए कि कृष्ण का जन्म किन स्थितियों में हुआ किस हारमनी में कृष्ण के माँ बाप ने किस प्रेम के क्षण में सेपन लिया इस बच्चे को किस प्रेम के क्षण में यह बच्चा अवतरित हुआ तो शायद हमें दूसरी तरफ ये भी पता चल जाए कि हिटलर किस अप्रेम के क्षण में पैदा हुआ होगा मुसोल किस क्षण में पैदा हुआ होगा तैमूर लंग चंगीस खान किस अवसर पर पैदा हुए होंगे हो सकता है ये पता चले कि चंगीस खान दो संघर्ष घृणा और क्रोश से भरे माँ बाप से पैदा हुआ जिंदगी भर फिर वो क्रोश से भरा हुआ है वो जो ओरिजिनल मोमेंटम है क्रोध का वो उसको जिंदगी भर दौड़ाया चला जा चंगेज है जिस गांव में गया लाख लोगों को कटवा दिया लंग जिस राजधानी में गया दस दस हजार बच्चों की गर्दनें कटवा देता भालों में छिदवा देता जुलूस निकलता तो दस हजार बच्चों की गर्दनें लटकी हुई है भालों के ऊपर पीछे तैमूरलंग जा रहा है लोग पूछते ही तुम क्या करते हो तो तैमूरलंग कहता ताकि लोग याद रखे कि तैमूर कभी इस नगरी में आया था इस पागल को कोई याद रखाने की और कोई बात याद नहीं पड़ती थी हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों की हत्या की 500 यहूदी रोज मारता रहा रोज मारता रहा इस चलन ने रूस ने 60 लाख लोगों की हत्या की ज़रूर इनके जन्म के साथ कोई गड़बड़ हो गई जरूर यह जन्म के साथ ही पागल पैदा हुए न्यूरोसिस इनके जन्म साथ इनके खून में आई और फिर वो इनको फैलाती चली गई और पागलों में बड़ी ताकत होती है और पागल कब्जा कर लेते हैं और पागल दौड़ के हावी हो जाते हैं धन पर पद पर यश पर और सारी दुनिया को विकृत करते हैं पागल ताकतवर होता है ये जो पागलों ने दुनिया बनाई है ये दुनिया चौतीसरे महायुद्ध के करीब आ गई सारी दुनिया मरेगी पहले महायुद्ध में साढ़े तीन करोड़ लोगों की हत्या की गई दूसरे महायुद्ध में साढ़े सात करोड़ लोगों की हत्या की अब तीसरे में कितनी की जाएगी मैंने सुना है आइंस्टीन जब मर के भगवान के घर पहुंच गया तो भगवान ने आइंस्टीन से पूछा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ तीसरे महायुद्ध के संबंध में कुछ बताओ क्या होगा आइंस्टीन ने कहा तीसरे के बाबत कहना मुश्किल है मैं चौथे के संबंध को जरूर बता सकता हूँ भगवान ने कहा तीसरे के बाबत नहीं बता सकते चौथे के बाबत कैसे बताओगे आइंस्टीन ने कहे एक बात बता सकता हूँ चौथे के बाबत की चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा क्योंकि तीसरे में सब आदमी समाप्त हो जाएंगे चौथे के होने की कोई संभावना नहीं और तीसरे के बाबत कुछ भी कहना मुश्किल है साढ़े अरब पागल आदमी क्या करेंगे तीसरे महायुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता क्या स्थिति होगी प्रेम से वियुक्त मनुष्य एक मात्र दुर्घटना है तो मैं अंत में यह बात निवेदन करना चाहता हूं मेरी बातें बड़ी अजीब लगी होंगी क्योंकि ऋषि मुनि इस तरह की बातें करते नहीं मेरी बात बहुत अजीब लगी होगी कि आपने सोचा होगा कि मैं भजन कीर्तन का कोई नुस्खा बताऊंगा आपने सोचा होगा कि मैं कोई माला फेरने की तरकीब बताऊंगा आपने सोचा होगा मैं कोई आपको ताबीज दे दूंगा जिसको बांध के आप परमात्मा से मिल जाए ऐसी कोई बात मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ऐसे बताने वाले सब बेईमान धोखेबाजे समाज को उन्हीं बर्बाद किया है समाज की जिंदगी को समझने के लिए उसके मनुष्य के पूरे विज्ञान को समझना जरूरी है परिवार को दंपति को समाज को उसकी पूरी पूरी व्यवस्था को समझना जरूरी है कि कहीं क्या गड़बड़ हो रहा है वो गड़बड़ के बाबत एक ही बात मैंने आपसे कही जान के मैंने कही क्योंकि ये स्त्रियों की सभा थी जान के मैंने ये कही क्योंकि स्त्रिया परिवार का समाज का केंद्र है उनके हाथ में बड़ी ताकत है उनके हाथ में पूरी जिंदगी है वे पत्नियां भी हैं, वे माँ भी हैं, वे बहन भी हैं, वे एक बहुत बड़े पर उनके प्रेम का प्रभाव पड़ेगा अगर सारी दुनिया की स्त्रियां ये तय कर ले कि हम पृथ्वी को एक प्रेम का घर बनाएंगे झूठे विवाह का नहीं हाँ प्रेम से विवाह निकले वो सच्चा विवाह होगा हम सारी दुनिया को प्रेम का एक घर बनाएंगे कितनी ये कठिनाई होगी मुश्किलें होंगी अव्यवस्था होगी उसको संभालने का हम कोई उपाय खोजेंगे विचार करेंगे लेकिन दुनिया से हम ये अब प्रेम का जो जाल है इसको तोड़ देंगे और प्रेम की एक दुनिया बनाएंगे तो शायद पूरी मनुष्य जाति बच सकती और स्वस्थ हो सकती है और मैं आपको यह कहता हूं कि अगर सारे जगत में प्रेम के केंद्र पर परिवार बन जाए तो सुपरमैन की जो कल्पना हजारों वर्षों से रही है आदमी को महामान की नीच से कल्पना करता है और अरविंद कल्पना करते हैं वो कल्पना पूरी हो सकती है लेकिन न तो अरविंद की प्रार्थनाओं से और ना नीच से के द्वारा पैदा किए गए फैसिज्म से वो सपना पूरा हो सकता है अगर पृथ्वी पर हम प्रेम की प्रतिष्ठा को वापस लौटा लाएं, अगर प्रेम जीवन में वापस लौट आए सम्मानित हो जाए आदर से भर जाए अगर प्रेम एक आध्यात्मिक मूल्य ले, ले ले तो नए मनुष्य का निर्माण हो सकता है नई संति का नई पीढ़ियों का नया आदमी का और वो आदमी वो बच्चा वो भ्रूण जिसका पहला अंग प्रेम से जन्मे विश्वास किया जा सकता है आश्वासन किया जा सकता है कि उसकी अंतिम श्वास परमात्मा में निकलेगी प्रेम है प्रारंभ परमात्मा है अंत वो अंतिम सीढ़ी है जो प्रेम को नहीं पाता वो परमात्मा को तो पा ही नहीं सकता ये इंपॉसिबिलिटी है ये असंभव है लेकिन जो प्रेम में दीक्षित हो जाता है और प्रेम में विकसित होता है और प्रेम की श्वासों में पलता है और प्रेम के फूल जिसकी श्वास श्वास बन जाते हैं और प्रेम जिसका अनुमान बन जाता है और जो प्रेम में बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है एक दिन वो पाता है कि प्रेम की जिस गंगा में चला था वो गंगा अब किनारे छोड़ रही है और सागर बन रही है एक दिन वो पाता है कि गंगा के किनारे मिटते जाते हैं और अनंत सागर आ गया सामने छोटी सी गंगा की धार थी गंगोत्री में बड़ी छोटी सी प्रेम की धार होती है शुरू फिर वो बढ़ती है फिर वो बड़ी होती है फिर वो पहाड़ों मैदानों को पार करती है। फिर एक वक्त आता है कि किनारे छूटने लगते जिस दिन प्रेम के किनारे छूट जाते हैं उसी दिन प्रेम परमात्मा बन जाता है जब तक प्रेम के किनारे होते तब तक वो परमात्मा नहीं होता गंगा नदी होती है जब तक की वो जमीन के किनारों से बनी होती है फिर किनारे छूटते हैं और सागर से मिल जाती है फिर वो परमात्मा से मिल जाती है प्रेम की सरिता और परमात्मा का सागर लेकिन हम प्रेम की सरिता ही नहीं हम प्रेम की नदियां ही नहीं और हम बैठे हैं हाथ पर जोड़े और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भगवान चाहिए जो सरिता नहीं है वो सागर को कैसे पाएगा सारी मनुष्य जाति के लिए एक पूरा आंदोलन चाहिए पूरी मनुष्य जाति के आमूल परिवर्तन की जरूरत है पूरा परिवार बदलने की जरूरत है बहुत कुरूप है हमारा परिवार वो बहुत सुंदर हो सकता है लेकिन प्रेम के केंद्र पर पूरे समाज को बदलने की जरूरत है और तब एक धार्मिक मनुष्यता जरूर पैदा हो सकती है, प्रेम प्रथम परमात्मा अंतिम और क्यों प्रेम परमात्मा पर पहुंच जाता है क्योंकि प्रेम है बीज और परमात्मा है वृक्ष प्रेम का बीज ही फिर फूटता है और वृक्ष बन जाता है सारी दुनिया की स्त्रियों से मेरा कहने का यह मन होता है और खासकर स्त्रियों से क्योंकि पुरुष के लिए प्रेम और बहुत सी जीवन की दिशाओं में एक दिशा है स्त्री के लिए प्रेम अकेली दिशा है पुरुष के लिए प्रेम और बहुत से जीवन आयामों में एक आयाम है एक डाइमेंशन है उसके और डाइमेंशन भी है व्यक्तित्व के लेकिन स्त्री का एक ही डाइमेंशन है एक ही दिशा है वो प्रेम स्त्री पूरी प्रेम है पुरुष प्रेम भी है और दूसरी चीजें भी है अगर स्त्री का प्रेम विकसित हो और वो समझे प्रेम की कीमिया प्रेम की केमिस्ट्री और बच्चों को दीक्षा दे प्रेम की शिक्षा में और प्रेम के आकाश में उठने के लिए उनके पंखों को मजबूत करें अभी तो हम काट देते हैं पंख ज़मीन पर सर को विवाह की प्रेम के आकाश में मत उड़ना जरूर आकाश में उड़ना जोखम का होता है जमीन पर चलना जोखम का नहीं होता लेकिन जो जोखम नहीं उठाते वो जमीन पर रंगने वाले कीड़े हो जाते हैं और जो जोखम उठाते हैं वो दूर अनंत आकाश में वाले बाज पक्षी सिद्ध होते आदमी रेनता हुआ कीड़ा हो गया कोई भी जोखम मत होना कोई रिश्त नहीं कोई डेंजर नहीं कोई खतरा मत उठाना अपना घर का दरवाजा बंद करो जमीन पर सरको आकाश में मत उड़ना प्रेम की जोखम सिखाए प्रेम का खतरा सिखाए प्रेम का अभय सिखाए और प्रेम के आकाश में उड़ने के लिए उनके पंखों को मजबूत करें छोटे बच्चों के और छानों तरफ जहां भी प्रेम पर हमला होता हो उसके खिलाफ खड़े हो जाए प्रेम को मजबूत करें ताकत दे प्रेम के जितने दुश्मन खड़े हैं दुनिया में नीतिशास्त्री खड़े हुए थोते हैं वो नीतिशास्त्री क्योंकि प्रेम के विरोध में जो है वो क्या नीतिशास्त्री होगा साधु संन्यासी खड़े हैं क्योंकि वो कहते हैं ये सब पाप है ये सब बंधन है इसको छोड़ो परमात्मा की तरफ चलो जो आदमी कहता है प्रेम को छोड़कर परमात्मा की तरफ चलो वो परमात्मा का शत्रु है क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा को का कोई रास्ता ही नहीं बड़े बूढ़े खड़े उनका अनुभव कहता है कि प्रेम खतरा है अनुभवी लोगों से जरा सावधान रहना है, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई नया रास्ता वो नहीं बनने देते वो कहते पुराने रास्ते का हमें अनुभव है हम पुराने रास्ते पे चले उसी पर सबको चलना चाहिए लेकिन जिंदगी को रोज नया रास्ता चाहिए जिंदगी कोई रेल की पटरीयों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी नहीं है कि पटरीयों पर बंदी पटरियों पर दौड़ती रहे और दौड़ेगी रास्ता बना देती है पहाड़ों में मैदानों में जंगलों में अनूठे रास्तों से निकलती है अनजान जगत में प्रवेश करती है और सागर तक पहुंच जाती तो नारियों के सामने एक ही काम है वो काम ये नहीं है कि अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैठ के तुम्हारे बच्चे भी सब अनाथ हैं नाम के लिए वो बच्चे हैं तुम्हारे न उनका माँ है ना उनका बाप है समाज सेवक स्त्री सोचती हैं अनाथ बच्चों का अनाथ दिया बहुत बड़ा काम कर रहा उनको पता नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी अनाथ है तुम दूसरों के अनाथ बच्चों को शिक्षा देने जा रही हो तुम बादल हो तुम्हारे बच्चे खुद अनाथ है ऑर्फन है कोई नहीं है उनका ना तुम हो ना तुम्हारे पिता है ना उनकी माँ है ना उनका कोई भी नहीं है उनका क्योंकि वो प्रेमी नहीं है जो उनको सनातन बनाता है सोचते हम आदिवासी बच्चों को जाकर शिक्षा दे रहे आदिवासी तो बच्चों को शिक्षा दो तुम्हारे बच्चे धीरे धीरे आदिवासी हुए चले जा रहे हैं। बीटल हैं बीटने के है, फलाएं डिकाए ये फिर से आदमी के आदिवासी होने की शक्लें तुम सोचते हो स्त्री सोचती हों जाएं और सेवा करें और फल करें टिका करें जिस समाज में प्रेम नहीं है उस समाज में सेवा कैसे हो सकती है सेवा तो प्रेम की सुगंध है इसलिए मैं तो एक ही बात आज कहना चाहता हूं और इस संबंध में बहुत से प्रश्न आपके तो मन में जरूर उठे होंगे उठने चाहिए तो अगर आपने चाह तो मैं दोबारा आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा आज तो सिर्फ एक धक्का आपको दे देना चाहता हूं कि आपके भीतर चिंतन शुरू हो जाए हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे लगे तो बहुत अच्छा है हो सकता है मेरी बातों से आपको चोट लगे तिल मिलाट पैदा हो भगवान करे जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है क्योंकि कुछ सोच विचार पैदा होगा हो सकता है मेरी सब बातें गलत हो इसलिए मेरी बात मान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन मैंने जो कहा उस पर आपको सोचना फिर दोहरा देता हूं दो चार सूत्रों में मैंने क्या कहा अपनी बात पूरी किए देता हूं आज का मनुष्य का समाज प्रेम के केंद्र पर निर्मित नहीं इसीलिए विक्षिप्तता है इसलिए पागलपन है इसीलिए युद्ध है इसलिए आत्महत्याएं है इसलिए अपराध प्रेम की जगह आदमी ने एक झूठा सब्सिट्यूट विवाह का इजाद कर लिया विवाह के कारण वैश्याय हैं गुंडे हैं विवाह के कारण शराब है विवाह के कारण बेहोशियां हैं विवाह के कारण भागे हुए सन्यासी हैं विवाह के कारण मंदिरों में भजन करने वाले झूठे लोग हैं और जब तक विवाह है तब तक ये रहेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह मिट जाए मैं ये कह रहा हूं कि विवाह प्रेम से निकले विवाह से प्रेम नहीं निकलता है प्रेम से विवाह निकले तो सुख है और विवाह से प्रेम को निकालने की कोशिश की जाए तो यह प्रेम झूठा होगा क्योंकि जबरदस्ती कभी भी कोई प्रेम नहीं निकाला जा सकता है प्रेम या तो निकलता है या नहीं निकलता जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता है तीसरी बात मैंने ये कही कि जो प्रेम से भरे हुए नहीं है उनके बच्चे जन्म से ही विकृत परवेड एबनॉर्मल रुगण और बीमार पैदा होंगे मैंने ये कहा कि जो माँ बाप जो पति पत्नी जो प्रेमी युगल प्रेम के संभोग में लीन नहीं होते हैं वे केवल उन बच्चों को पैदा करेंगे जो शरीरवादी होंगे भौतिकवादी होंगे जिनके जीवन की आंख पदार्थ के ऊपर कभी नहीं उठेगी जो परमात्मा को देखने के लिए अंधे पैदा होंगे आध्यात्मिक रूप से अंधे बच्चे हम पैदा करते हैं मैंने आपसे ये कहा चौथी बात की माँ बाप अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो ही वो बच्चों के मां बनेंगे बाप बनेंगे क्योंकि बच्चे उनकी प्रतिध्वनिया है वे आया हुआ नया बसंत है वे फिर से जीवन के के लगी और मैंने अंतिम बात आपसे ये कही कि प्रेम शुरुआत है और परमात्मा अंतिम विकास है प्रेम को जीवन शुरू हो तो परमात्मा प्रेम बीज बने तो परमात्मा अंतिम वृक्ष की छाया बनता है प्रेम गंगोत्री हो तो परमात्मा का सागर उपलब्ध होता है इसलिए जिसके मन की भी कामना हो कि परमात्मा तक जाए वो अपने जीवन को प्रेम के गीत से भर ले और जिसकी भी आकांक्षा हो कि पूरी मनुष्यता परमात्मा के जीवन से भर जाए वो सारी मनुष्यता को प्रेम की तरफ ले जाने के मार्ग पर जितनी बाधाएं हैं उनको तोड़े मिठाए और प्रेम को उन्मुक्त आकाश दे ताकि एक दिन एक नए मनुष्य का जन्म हो सके पुराना मनुष्य रुग्ण था था था मनुष्य ने अपने सुसाइट का इंतजाम कर लिया है वो विश्वघात कर रहा है सारे जगत में एक साथ आत्मघात कर लेगा यूनिवर्स यूनिवर्सल और सुसाइट का इंतजाम कर लिया अगर इसे बचाना है तो प्रेम की वर्षा प्रेम की भूमि और प्रेम के आकाश को निर्मित कर लेना जरूरी ये थोड़ी सी बातें मैंने कही मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना बहुत-बहुत आनंदित हूँ जरा भी चोट और ठेस पहुंची हो तो वो मुझे जमा कर दे उसे चोट और ठेस पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं लेकिन मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा जरूर है क्योंकि आदमी के साथ जो हुआ है वो बहुत पीड़ादायी है और मेरी पीड़ा के कारण ही मुझे लगता है कि सब कुछ तोड़ दिया जाए एक बार की तो शायद सब कुछ नया हो जीवन ठीक दिशा में गतिमान हो सके अंत में सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ मेरी बातें सुनने के लिए और मेरी बातें सोचेंगे इसका आग्रह करता हूँ